गीता तत्व चिंतन आत्मा का स्वरूप चौबीसवा प्रवचन गीता अध्याय दो श्लोक तेईस से 25 नैनम छिंदंत्य शस्त्राणी नैनम धति पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न शोषयति मारुतः इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते इसे अग्नि नहीं जलाती इसे पानी नहीं गीला करता और न पवन ही इसे सुखाता है अछेद अदाह्योम अक्लेो शोष एव च्यगत स्थाणु अचलों सनातनः यह आत्मा काटा नहीं जा सकता यह जलाया नहीं जा सकता यह भिगोया नहीं जा सकता और न यह सुखाया ही जा सकता है यह नित्य सब में भिदा हुआ स्थिर अचल और सनातन है अव्यक्त अचिन्त यम अविकारो युच्य तस्माव विदिव सोचते मरहसी यह आत्मा अव्यक्त अचिंत्य और अविकारी कहा जाता है अतः इसे एवं भी जान कर तुम्हें शोक करना उचित नहीं है आत्मा का स्वरूप पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा और शरीर के संबंध को समझाते हुए कहा है कि जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए पहन लेता है उसी प्रकार यह दे आत्मा पुराने शरीरों को छोड़ नए शरीर ग्रहण करता है अब प्रस्तुत तीन श्लोकों में आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि आत्मा क्यों नहीं बदलता यह सारा ज्ञानात्मक विवेचन अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए ही किया जा रहा है शोक का कारण है मोह और मोह विवेक से ही भागता है गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं हो विवेक मोह ब्रम्ह भागा आलोच्य तीनों श्लोक हमारे समय समक्ष विवेक बुद्धि का ही उद्घाटन करते हैं विवेक तर्क से पुष्ट होता है युक्ति का आधार लिए बिना विवेक का संपोषण नहीं हो पाता इसीलिए यहाँ पर आत्मा के स्वरूप का वर्णन युक्ति-युक्त प्रणाली से किया गया है यदि मन इस तर्क को समझ लेता है तो वह देह बोध से आक्रांत नहीं होगा अर्जुन देह बोध से पीड़ित था गुरजनों और संबंधियों के शरीरों के प्रति आसक्ति के कारण उसका विवेक दब गया था वह धैर्य से धैर्य खो बैठा था जब धैर्य समाप्त होता है तो साहस भी साँस छोड़कर चला जाता है साहसहीन व्यक्ति के लिए एक छोटा सा गड्ढा भी सागर के समान दुस्तर हो जाता है हताशा मन को घेर लेती है ऐसे विकट समय में यदि हम मन को किसी प्रकार समझा सकें तभी हम टूटने से बच सकते हैं ऐसे ही समय सत्संग की आवश्यकता होती है एक ऐसे व्यक्ति के साथ का प्रयोजन होता है जो हमें समझा कर साहस प्रदान कर सके और हमारे बिखरते हुए मन को थाम सके जीवन में विपत्तियां तो आती हैं पर यदि हमारा आत्मविश्वास अनुपात में प्रबल हुआ तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी हंसते खेलते पार कर ली जाती है किंतु यदि आत्मविश्वास में कमी हुई तो एक छोटी विपत्ति भी हम पर हावी हो जाती है और दुर्निवारणीय प्रतीत होती है अर्जुन ऐसी ही परिस्थिति से घिर गया था वह देहाशक्ति के बंधन में बुरी तरह जकड़ गया था इसीलिए भगवान कृष्ण सबसे पहले उसे ज्ञान का उपदेश देते हैं देह की अनित्यता का बोध कराते हुए उसके समक्ष आत्मा के स्वरूप का उद्घाटन करते हैं तर्क के बल पर उसके विवेक को जगाने और प्रतिष्ठित करने का प्रयास करते हैं वे कहते हैं अर्जुन तू देह नहीं है तू आत्मा है कटने जलने भींगने और सूखने वाला तो शरीर है आत्मा नहीं शस्त्र केवल शरीर को छेदते हैं आत्मा को नहीं अग्नि देह को जलाती है आत्मा को नहीं जल शरीर को भींगोता है आत्मा को नहीं पवन देह को सुखाता है आत्मा को नहीं इस प्रकार इससे यह बताया गया कि पंचभूतों द्वारा आत्मा का विनाश संभव नहीं ये पंचभूत है आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी आकाश सर्वव्यापी होने के कारण निस्तब्ध है वह उदासीन बना रहता है शेष चारों भूत अपना अपना कार्य करते हैं शस्त्र नहीं काटते कहकर पृथ्वी तत्व के द्वारा विनाश का अभाव सूचित हुआ छेदनादि क्रिया पृथ्वी तत्व के गुण से ही संभव होती है अग्नि नहीं जलाती यह कथन अग्नि तत्व द्वारा आत्मा के विनाश का अभाव सूचित करता है इसी प्रकार जल तत्व और वायु तत्व के प्रभाव को आत्मा के विनाश के संबंध में नकारा गया